देवी भागवत पांचवा स्क देवी के द्वारा वास्कल एवं दुर्मुख का वध श्री देवी ने कहा अरे धुर तुम क्या यह समझ रहे हो कि काम के चंगुल में फंसी हुई यह कोई अत्यंत अशिक्षित अबला है मैं महान मूर्ख महिषासुर की सेवा कैसे करूं संभ्रांत कुल की कुल, की की स्त्रियां जो शील शील और और और गुण में में समानता रखता है, है, वैसे पुरुष की ही उपासना करती है। बल्कि रूप, चातुरी, बुद्धि, आदि उसे और भी बढ़ चढ़कर होना चाहिए। यह तो पशु का शरीर धारण किए रहता है पशुओं में भी इसकी जाति अधम मानी जाती है फिर कौन देवरूपणी ऐसी स्त्री होगी जो काम के वसीभूत होकर इस पशु को पति बनाना चाहेगी तुम अभी अपने स्वामी के पास चले जाओ अरे वास्कल और दुर्मत, तुम तुरंत अपने स्वामी महिषासुर के पास, जिसके पर बड़े-बड़े हैं, तथा जो हाथी की भांति धूल-धूसरित पड़ा रहता है जाओ और मेरे ये वचन उसे कह दो तू पाताल में चला जा अथवा आकर मेरे साथ युद्ध कर युद्ध होने पर ही देवराज इंद्र निर्भय हो सकते हैं यह ध्रुव सत्य है मैं तुझे मार कर ही जाऊंगी बिना मारे नहीं जा सकती प्रचंड मेरी इस बात पर विचार करके जैसी इच्छा हो, वैसा कर। चार पैर वाले जानवर मेरे समक्ष विजयी हुए बिना कहीं भी भाग में चाहे वह पृथ्वी का कोई भाग हो पर्वत की गुफा हो अथवा आकाश ही क्यों न हो तुझे स्थान मिलना असंभव है व्यास जी कहते हैं भगवती के यो कहने पर द्वास्कल और दुर्मद दोनों दैत्य क्रोध से तम तमा उठे उनकी नाचने लगी। वे दोनों वीर हाथ में धनुष और बाण लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो गए भगवती जगदम्बा गर्जना करके निर्भीकता पूर्वक विराजमान थी गुरुवंश को सुशोभित करने वाले राजन वे दानो पूरी शक्ति लगाकर देवी के ऊपर बाढ़ बरसाने लगे भगवती को देवताओं का कार्य सिद्ध करना था वे गर्जन करके दानवों के के प्रति प्रचुर बाण वर्षा करने को उद्यत हो गए। उन दोनों दैत्यों में में वास्कल बड़ा चंचल था वह तुरंत में के सामने आ गया। अभी दुर्मुख दर्शक बनकर देवी की ओर दृष्टि लगाए हुए खड़ा था फिर तो वास्कल और देवी में अत्यंत भयंकर युद्ध आरम्भ हो गया बाण तलवार और परिक के आघातों से भीरुजनों के मन में ही भय उत्पन्न होता है उन भगवती जगदम्बा को क्या डर था युद्ध में अपना उत्कर्ष दिखाने वाले उस दैत्य को देखकर उन्हें क्रोध हो आया तेज धार वाले भयानक पांच बाणों को धनुष पर चढ़ाकर उन्होंने उसे कान तक खींचा और उन्हें वास्कल पर चला दिया दैत्यवर वास्कल के पास भी वैसे ही तीखे तीर थे उन तीरों से उसने देवी के बाण काट गिराए साथ ही उसने सात बाणों से भगवती के के ऊपर चोट की। देवी ने भी तीखे पीत वर्ण वाले बाणों से से उस नीच दानों पर आधार किया। साथ ही बाण अपने से काट दिए वे बार बार अट्ठास करने लगी भगवती के पास एक अर्धचंद्र नामक बाण था उससे उन्होंने वास्कल के धनुष को छिन्न भिन्न कर दिया तब वह दैत्य हाथ में गदा लेकर मारने के लिए देवी पर टूट पड़ा यह देखकर चंडिका ने अपने गला प्रहार से उसे धराशाही बना दिया वास्कल बड़ा पराक्रमी था दो घड़ी तक जमीन उसकी सया बनी रही वह फिर उठा और भगवती चंडी पर गा चलाने लगा उस दैत्य को सामने आते देखकर देवी क्रोध से उबल उठी त्रिशूल से उसकी छाती में भीषण प्रहार किया चोट लगते ही वास्कल जमीन पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेड़ उड़ उस दुराचारी दानव के गिरते ही उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई आकाश में स्थित देवताओं को अपार हर्ष हुआ भगवती जगदम्बा की वे जय जयकार मनाने लगे